मां का इंस्पेक्टर पांडे को कॉल करो तुरंत उनको यहां बुलाओ विक्रांत ने हर्षित की तरफ देखते हुए हड़बड़ाते हुए कहा इंस्पेक्टर पांडे के पहुंचने के पहले ही यहां पर प्रोफेसर चौटाला साहब पहुंच गए विक्रांत जी क्या हुआ कैसा चल रहा है मैं आपको कुछ बताना भूल गया था भले ही हाइड्राइजाइन एनामिन एक कैटलिस्ट है लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इसका एक्सट्रैक्शन करना भी जरूरी होता है इसलिए कातिल को इसकी जरूरत काफी ज्यादा मात्रा में रही होगी ओ अच्छा विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बात का केस से क्या लेना देना हो सकता है विक्रांत जी आपने मुझे बुलाया क्या इंस्पेक्टर पांडे भागते हुए पहुंच चुके थे विक्रांत ने इंस्पेक्टर पांडे की तरफ देखते हुए कहा पांडे जी आप तुरंत लखनऊ कल्चरल एंड एजुकेशनल ब्यूरो में कांटेक्ट कीजिए और वहाँ से पता कीजिए कि ये लोग हाइड्रोजाइन एनामिन के स्टॉक का क्या करते हैं हो सकता है कि ये लोग इस केमिकल को किसी स्कूल के लैब में रखने के लिए खरीद रहे हैं जिस भी स्कूल में इनका ये स्टॉक जा रहा है उसका नाम भी पता करवाइए जल्दी से क्या? क्या क्या क्या नाम लिया आपने हाइड्रा क्या इंस्पेक्टर पांडे को कुछ समझ नहीं आया फिर प्रोफेसर चौटाला साहब ने इंस्पेक्टर पांडे को इस केमिकल का असली नाम बताते हुए उसे सारी बात समझाई फिर जैसे ही पांडे जी को सारी कहानी समझ में आई उन्होंने तुरंत ही लखनऊ कल्चरल डिपार्टमेंट के हेड को फोन करके इसके बारे में पूछना शुरू कर दिया तुरंत ही लखनऊ कल्चरल एंड एजुकेशनल डिपार्टमेंट के हेड ने इन्फॉर्मेशन दिया कि उनके अकाउंट डिपार्टमेंट ने क्लियर किया है लखनऊ हाई स्कूल के केमिस्ट्री लैब का साल 2008 में रेनोवेशन किया गया था तब वहां पर बच्चों के एक्सपेरिमेंट के लिए इस केमिकल को खरीदा गया था कुल मिलाकर उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि यह केमिकल उनके द्वारा लखनऊ हाई स्कूल को दिया गया था ए भगवान इस इन्फॉर्मेशन के मिलने के बाद विक्रांत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा यानी अब जाकर उसे अपने डुप्लीकेट टास्क का मतलब समझ में आया अब उसे यकीन हो गया था कि अदृश्य शक्ति द्वारा उसे दिया गया डुप्लीकेट टास्क कोई इतफाक नहीं था बल्कि इसे अदृश्य शक्ति द्वारा उसके लिए एक संदेश था इससे पहले भी विक्रांत ने इंस्पेक्टर पांडे से कहकर लखनऊ पब्लिक स्कूल में मिले उस अधेड़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह रखा था वो ये जानना चाहता था कि क्या वाकई में यह आदमी सीरियल मर्डर केस से रिलेटेड है या नहीं हालांकि इंस्पेक्टर पांडे काफी कंफ्यूज थे लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कुछ आदमियों को इस बारे में पता करने के लिए लगा रखा था उनके आदमियों ने बताया कि उस अधेड़ की उम्र वाकई में मुख्तार खान की उम्र के बराबर है लेकिन चूंकि उसकी आइडेंटिटी क्लियर हो चुकी थी इसलिए उसका नाम सस्पेक्ट की लिस्ट में से बाहर कर दिया गया था इसलिए अब जब फिर से विक्रांत उसी आदमी के बारे में पता करने के लिए कह रहा था तो इंस्पेक्टर पांडे और ज्यादा कंफ्यूज हो चुके थे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों विक्रांत उस आदमी के ख्याल से बाहर नहीं निकल पा रहा है इस वक्त उस अधेड़ व्यक्ति को लखनऊ ही स्कूल के पास में स्थित पुलिस ब्रांच में पकड़ रखा गया था अभी पुलिस उससे पूछताछ कर ही रही थी विक्रांत जल्द से जल्द उस शख्स की पहचान कर लेना चाहता था इस वजह से उसने ना तो किसी को वहां पर भेजा और ना ही खुद गया बल्कि उसने तुरंत ही वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में मुख्तार खान की फोटो सेंड करवा दिया और कंफर्म करने के लिए कहा कि क्या ये शख्स मुख्तार खान को जानता है या नहीं विक्रांत जब पिछले दिन का डुप्लीकेट टास्क कर रहा था तभी उसे फील हो रहा था कि शायद इस डुप्लीकेट टास्क का कनेक्शन किसी न किसी छुपे हुए मैसेज से है काफी देर तक सोचने के बाद भी उस वक्त विक्रांत को कुछ भी समझ नहीं आया था उसे ये ख्याल आ रहा था कि शायद लखनऊ हाई स्कूल में मिले उस अधेड़ का कनेक्शन सिर काटने वाले मर्डर केस से हो फिर जब विक्रांत को यह पता चला कि उस खास केमिकल का कनेक्शन भी लखनऊ हाईस्कूल से है तब तो उसका शक यकीन में बदल गया था अब उसे यही लग रहा था कुछ भी हो लखनऊ पब्लिक स्कूल में मिले उस अधेड़ का कनेक्शन निश्चित रूप से इस केस से है हो सकता है कि वो मुख्तार खान ना हो लेकिन क्या पता वो मुख्तार खान के बारे में कुछ जानता हो हालांकि सच्चाई कुछ और ही थी जब उस अधेड़ आदमी ने मुख्तार खान की फोटो देखी तो उसने साफ कह दिया कि उसने इस शख्स को पहले कभी देखा ही नहीं था यहाँ तक कि उसने अपनी माँ की कसम भी खा ली थी इसकी माँ की आँख मारो साले को विक्रांत ने लोकल पुलिस वालों को फोन पर चिल्लाते हुए ऑर्डर दिया तब तक मारो जब तक साला ये बोल ना दे कि मुख्तार खान को जानता है लेकिन तभी विक्रांत की नज़र वहां पर खड़े इंस्पेक्टर पांडे पर पड़ी जो कि विक्रांत की तरफ थोड़ा अजीब सी नजरों से देख रहे थे विक्रांत उन्हें देख थोड़ा असहज हो गया और फिर तुरंत ही अपनी बात बदलते हुए बोल पड़ा मेरा मतलब मैं मजाक कर रहा <laughs> मारो मत उसे थोड़ा प्यार से पूछो लालच दो उसे है कि अगर उसने मुख्तार के बारे में कुछ बता दिया तो फिर उसकी सजा कम कर दी जाएगी बल्कि जो आदमी उसका बेल करवाने आए उससे भी यही बात कहो विक्रांत सर जैसे ही विक्रांत ने फोन रखा तुरंत ही हर्षित ने उसकी तरफ देखते हुए कहा सर भले ही लखनऊ पब्लिक स्कूल के पास हाइड्राजाइन एनामिन था लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी ना है कि स्कूल का कनेक्शन मुख्तार खान से भी होगा आप खुद सोचिए ना मुख्तार खान कोई बेवकूफ तो था नहीं उसके लिए सबसे खतरनाक स्थान लखनऊ ही था तो फिर भला वो यहां पर छिप क्यों रहता आप ही बताइए अनुष्का ने भी हर्षित की बातों से सहमति जताते हुए कहा सर हम लोग लिस्ट में से बाकी के लोगों को क्यों नहीं चेक करते पता लगाते हैं हो सकता है किसी के यहां से ये केमिकल चोरी हुआ हो फिर हो सकता है कि वहां से मुख्तार खान का कोई सुराग निकल कर आए देखिये ये मुख्तार खान चोरी में तो माहिर था ही तो हम लोग इस एंगल से इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना नहीं विक्रांत ने तुरंत ही हर्षित और अनुष्का की सलाह को मना कर दिया फिर उसने तुरंत ही इंस्पेक्टर पांडे की तरफ देखते हुए कहा पांडे जी आप मुख्तार खान की फोटो लखनऊ हाई स्कूल के सभी अधिकारियों के पास भेज दीजिए और उन सब से पता कीजिए अगर कोई भी मुख्तार खान को जानता हो तो तुरंत भेजिए आप और सुबह होने तक ये फोटो लखनऊ हाई स्कूल के हर टीचर हर स्टूडेंट के पास पहुंच जानी चाहिए अगर किसी को भी मुख्तार खान के बारे में पता है तो मुझे तुरंत उससे मिलना है अभी तक इंस्पेक्टर पांडे को ये बात नहीं समझ आ रही थी कि आखिर विक्रांत लखनऊ हाई स्कूल को लेकर इतना चिंतित क्यों है उसे विक्रांत के इस ऑर्डर में कोई लॉजिक नहीं समझ आ रहा था बस उसे विक्रांत का इमोशनल साइड ही नजर आ रहा था हालांकि इंस्पेक्टर पांडे पद्म विक्रांत से जूनियर थे और उन्हें विक्रांत का ऑर्डर फॉलो करना था इसलिए उन्होंने बिना किसी सवाल के विक्रांत का ऑर्डर फॉलो करना शुरू कर दिया सर ये लखनऊ हाई स्कूल से आपको क्या प्रॉब्लम है उसके पीछे इतना क्यों पड़े हो अचानक से रूही ने विक्रांत की तरफ देखते हुए सवाल किया चुप करो तुम विक्रांत ने रूही को शांत करवाते हुए कहा और फिर इंस्पेक्टर पांडे की तरफ देखकर बोल पड़े जल्दी कीजिए पांडे जी मुझे पूरा शक है कि लखनऊ हाई स्कूल से कुछ न कुछ क्लू जरूर मिलेगा हम्म जा रहा हूँ इंस्पेक्टर पांडे ने अपना सिर हिलाते हुए कहा इंस्पेक्टर पांडे के जाने के बाद प्रोफेसर चौटाला ने बोलना शुरू किया भले ही किसी डेड बॉडी को लंबे समय तक रखना आसान काम लगता है लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता है पहली बात तो इस काम में पैसे बहुत लगते हैं और जिस तरह से इस मर्डर केस में डेड बॉडी को सेफ रखने की कोशिश की गई है वो तो और मुश्किल काम है मैं आपको बता रहा हूँ इसमें एक बॉडी को सेफ रखने के लिए तकरीबन पचास हजार लगे होंगे तो मुझे जहां तक लग रहा है कतिल के पास भरपूर पैसा भी होगा हाँ ऐसा तो है ही उसके पास हर्ष ने तुरंत जवाब दिया आखिर उसने जोधन सिंह का खजाना जो लूटा था और हो सकता है कि उसके पास तमिल स्टार भी रखा हो तो मुझे नहीं लगता कि मुख्तार खान के पास पैसे की कोई कमी नहीं रही होगी नहीं कोई जरूरी नहीं है मुझे लगता है कि तुम चोरों के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं हो रूही ने हर्ष की तरफ देखते हुए कहा मुझसे ज्यादा चोरों के बारे में भरा कौन जान सकता है देखो एक चोर की जिंदगी आसान नहीं होती है सबसे पहली बात तो हम लोग जो भी सामान चोरी करते हैं उसे कभी भी एक्चुअल प्राइस पर नहीं बेच सकते लगभग दस गुना कम दाम पर सामान बेचना पड़ता है वो भी पुलिस की नज़रों से बचते हुए और अगर कहीं हमने चोरी के सामान को भी रियल प्राइस पर बेचना शुरू कर दिया तो फिर तुरंत पुलिस हमें पकड़ लेगी और हम लोगों की पूरी जिंदगी अपनी आइडेंटिटी छुपाते ही निकल जाती है मुझे याद है जब मैं छोटी थी और पापा मुझे शॉपिंग के लिए ले जाते थे तब हम लोग पैसे होने के बाद भी सस्ते सामान ही खरीदते थे, थे ताकि किसी की नज़र हमारे पैसे पर ना पड़े और ना किसी को हमारे ऊपर शक हो इसके बाद रूही ने हर्ष की तरफ देखते हुए कहा अच्छा तुम खुद ही बताओ आज तक देखा है कभी किसी चोर को अमीर बनते हुए मैं बता रही हूं कभी नहीं देखा होगा चोरों के पास कितना भी पैसा होगा वो छुपा ही रखते हैं ताकि पुलिस कभी उन तक पहुंच ना पाए वरना खुद ही सोचो मेरे पापा को चोरी के सामान को जमीन में गाड़ कर रखने की क्या ज़रूरत थी ओ हर्ष ने आँखें बड़ी करते हुए आगे कहा जब इतनी प्रॉब्लम है तो फिर चोरी का काम करना ही क्यों मेहनत की रोटी खाओ हम्म सही बात है रोही ने सिर हिलाते हुए कहा लेकिन क्या है ना यार जो इंसान जैसे लोगों के साथ रहता है वो वैसा ही बन जाता है अब मेरे पापा चोर मेरे बायोलॉजिकल बाप भी चोर मेरे माँ भी चोर अंकल भी चोर तो फिर मुझे भी चोर ही बनना पड़ा यूं समझ लो कि चोरी करना मेरे डीएनए में है वे इमोशनल होकर सब कुछ बता ही रही थी कि अचानक से वहां दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई फिर पता चला कि इंस्पेक्टर पांडे आए हुए हैं। इंस्पेक्टर पांडे ने चारों तरफ देखा और फिर चिल्लाते हुए बोल पड़े हमें मिल गया लखनऊ हाई स्कूल का वाकई में इस मर्डर केस से कनेक्शन है विक्रांत जी आप सही कह रहे थे